ऐतरे उपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस, मंत्र, इस खंड के प्रथम मंत्र के व्याख्यानूप भाष्य की चर्चा हो रही है हम लोग भाष्य में तस्मात् एष पंथा एतत्कर्म एतद् ब्रह्म तत्सतम यदत पर ब्रह्मात्म ज्ञानम इत्यादि जो श्रोति वाक्य है इनकी चर्चा कर रहे थे यही चल रहा था ना तो यहां बताया जा रहा है विराट विराट पुरुष पुरुष उत्पन्न हुआ के अलग अलग अंग उत्पन्न हुए मुखादि उनमें समष्टि इंद्रिया अवस्थित हुई और उन समी इंद्रियों के अनुग्राहक दि देवता भी इंद्रियों के गोलकों में अवस्थित हो गए ये सब बता करके फिर बताया गया कि वो जो पिंड है यानी विराड़ हैं उस विराड़ पुरुष को परमेश्वर ने भूख प्यास रूप संसार धर्म से युक्त कर दिया भू का प्यासा बना दिया तो भूखे प्यासे विराड़ से ही यानी विराड़ के अंगों में ही अभिव्यक्त ये देवता भी होने के कारण देवताओं को भी विराट के संपर्क से क्या हुआ भूख प्यास रूप संसार धर्म जुड़ गया इनके साथ ये भी भूखे प्यासे हो गए और भूखे प्यासे अग्नि देवताओं ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हमारे लिए आप कोई न कोई आयतन यानी वेष्टि कार्यक्रम संघात बना लीजिए जहाँ पर हम रह करके अपने कर्मों का फलोपभोग कर सके अन्न अदन का अर्थ है कर्म फलोप वह कर सके ऐसा एक वेष्टि शरीर हमारी योग्य बना दीजिए ये सब प्रार्थना मूल मंत्र में प्रथम खंड के प्रथम द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र में हुई इसमें ये ज्ञान के प्रकरण में ये देवताओं का तथा विराट का भूखा प्यासा होना ये बताना कहा उपयोगी होगा इसका अभिप्रेत अर्थ क्या है श्रुति का यह विवक्षा होने पर भाष्य में भगवान भाष्यकार ने यह बताया कि इस कथन का अभिप्रेत अर्थ यह है कि कर्म उपासना के समुच्चय अनुष्ठान से कर्म उपासना समुच अनुष्ठान का फल अग्नियादि देवताओं का सायुज्य प्राप्त कर लेने पर भी विराट का सायुज्य प्राप्त कर लेने पर भी जो अष्नाया पिपासादी रूप संसार है वह छूटता नहीं है ये संसारांत पाती ही है ये मुमुक्षु के अपेक्षित मोक्ष कर्म उपासना के स्वतंत्र अनुष्ठान से या समुचित अनुष्ठान से संभव नहीं है तो किससे संभव है फिर तो कहा गया कि तस्मात तस्मात् पंथा तो जिस कारण से ये कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान का फलभूत अग्नियादि देवता अप्य भी मोक्ष दिलाने में असमर्थ हैं तस्मात उसी कारण से श्रुति ने मोक्ष का मार्ग बताया येष पंथ यानी यही मोक्ष का साधन है कौन तो ये तत्त कर्म ये तत्त ब्रह्म तत सत्यम, यद ये तत्त पर ब्रह्म तो का स्पंथा कौन है तो ऐसे लगाना यद ए तत्त पर तो जो हो यह परब्रह्म का आत्म रूप से ज्ञान है यही मोक्ष का पंथा है येष पंथा ये मुक्ति का साधन है कैसे और ये कैसा पर ज्ञान मुक्ति का साधन है तो पर के ये विशेषण है ये तत्कर्म पर ब्रह्मात्म ज्ञान ही कर्म है पर ब्रह्मात्मक ज्ञान ही ब्रह्म भी है वही सत्य भी है तत्सतम तत् पर ब्रह्म आत्मज्ञानम सत्यम परब्रह्म ब्रह्म का आत्मरूप से ज्ञान सत्य है अबाधित है और ये तत्कर्म और इसी को कर्म इसलिए कहा जा रहा है कि कर्म इसी ज्ञान के स्वरूभूत ज्ञान में अध्यारोपित होने से कल्पित होने से कहा हो रहा है नीचे नीचे अच्छा अंदर लग रहा है बाहर तो क्या होगा तो और नान्य पंथा विद्यते आयनाय इस वाक्य ने ये बताया कि परब्रह्म आत्मज्ञान को छोड़ करके दूसरा कोई साधन अयन शब्दित मोक्ष का नहीं है यही मोक्ष का साधन है इति यह मंत्रवर्ण है तो इसकी टीका का विचार हम लोग कर रहे थे टीका को देखिए तस्मादेश पंथा इत्यादि टीका को हाँ? अच्छा तो नान्य इति इसकी टीका बाकी है तो नान्य इति का अवतरण है टीका में तमेव विदित्वा नान्य तमें विद्यते मृत्युमें इति अनेनापि केवल आत्मज्ञान व्यतिपथ निषेधा तो ये पर्रत्मज्ञान ही पंथ यानी साधन हैं किसका मोक्ष का ये बताया गया इससे भी सिद्ध होता है तमेव विदित्वा अति नान्य पंथा विद्यते अयनाय इस वाक्य से केवल आत्मविज्ञान से अतिरिक्त साधनांतर का निषेध होने से ये ज्ञात हुआ कि पर ज्ञान ही मोक्ष का साधन है इसे बताने वाला नान्य पंथा विद्यते नान्यपंथ विद्य अयना है प्रतीक के बाद में टीका है कि पंथा इति मध्ये प्राण प्राणो यश पंथमुपक्रम्य मध्येज्ञा तो चित्त एकाग्रे सति तत्फलाच वैराग्ये पंथा इति इति इति पथाउपक्रां तो ये कहते हैं कि कह पंथा इस वाक्य से मुक्ति के साधन के रूप में ब्रह्मात्मक ज्ञान का उपक्रम करके बीच में प्राण विज्ञान विज्ञानोक्ति यानी प्राण की उपासना का कथन वह इसलिए है कि प्राण उपासनया चित्त सती तत्फलाच वैराग्ये सतीश पंथा उपक्रांत तो ये उपक्रांत मुख्यमंत्री ज्ञान वक्त शक्यम इति भाव तो कहते बीच में प्राण उपासना का कथन इस अभिप्राय से है कि प्राण उपासना से उपलक्षित निष्काम कर्म तथा उपासनाएं इनसे चित्त एकाग्र सती अने चित्त शुद्ध एवं एकाग्र हो जाने पर तत्फलाच्य वैराग्य सती तो कर्म फल तथा उपासना का जो लौकिक फल है अग्नियादि देवताओं का सायुज्य इससे वैराग्य हो जाए तत्फलाच्य वैराग्य सती तो वैराग्य हो जाने पर लोकांतपाति फल के विषय में वैराग्य हो जाने पर एष पंथा उपक्रांत मुख्यमंत्री ज्ञान वक्त तो इससे इससे बताया गया जो प्रारंभ किया गया मुख्य ज्ञान है पर ब्रह्मात्मक ज्ञान उसे बता बताना तथा धारण करना संभव होने से इति इति भावः इसलिए बीच में उपासना का कथन है वह उपक्रांत पर ज्ञान का अधिकार संपादक साधन है आत्मज्ञान का अधिकारी विवेक तथा तो वैराग्यवान है न शुद्ध चित्त वैराग्यवान और चित्त को शुद्ध करने वाला तथा विरक्त करने वाला साधन है कर्म उपासना और इनसे विरक्त चित्त हुआ पुरुष ही मुख्य रूप से परब्रह्म ब्रह्म आत्मज्ञान का अधिकारी है ये दिखाने के लिए इस अभिप्राय से बीच में अनुष्ठेय साधन जो उपासना है उसकी चर्चा हुई यद्यपि एक तत्वाक्य व्याख्यावसरे कर्म मार्गोपी पथि शब्दार्थत्व तो कहते हैं यद्यपि पहले जब एक तद वाक्य व्याख्यानावसरे इसमें एक वाक्य से लेना प्राण उपासना का व्याख्यान करने वाला या आत्मज्ञान को पंथा बताने वाला जो वाक्य उसमें कर्म, इससे कर्म को भी पंथा बताया गया तो यद्यपि एक तद्य व्याख्यानावसरे कर्म मार्गोपि मार्गोपी पथिशब्दार्थत्व तो पति शब्द के अर्थ के रूप में कर्म रूप साधन को भी बताया गया है यद्यपि लेकिन वह मोक्ष के साधन के रूप में नहीं अपितु ज्ञान के साधन के रूप में इसे कह रहे हैं कि तथापि ज्ञान मार्ग उपायत्वेन स उक्ता ज्ञान मार्ग के साधन के रूप में स यानी कर्म को पंथा शब्द से कहा गया पंथा का अर्थ है साधन वो किसका साधन तो कर्म साधन बनेगा ज्ञान कर ज्ञान ही मोक्ष का साधन है तो ज्ञान मार्गो ज्ञान मार्ग उपायत्व न न प्राधान्य न इतिभाव प्राधान्य न का अर्थ है मोक्ष साधन रूपे न कर्म को पंथा शब्द से नहीं कहा गया अब भाष्य में है कि तम स्थानकदेवत्पत्तिबीजूत पुरूष प्रथमोत्त पिंडम आत्माश्ना पिपाभ्यावाजत जो प्रथम खंड का मूल में प्र, प्रथम मंत्र है और उस प्रथम मंत्र में प्रथम वाक्य है तम पिपासा पिपाशाभ्याम अन्वर्जत इसका अर्थ भाष्कर भगवान ने इस वाक्य से किया है तम से लेकर के इत्यर्थ तक किसका अर्थ है तो प्रथम मंत्र में जो पहला वाक्य है तम अर्षनाया पिपाशाभ्याम अन्वर्जत एक द्वितीय दूत, वाक्य है इस द्वितीय वाक्य का अर्थ हुआ कि तम यानी स्थान करण उत्पत्ति बीजभूतम स्थान से लेना गोलक समष्टि इंद्रियों के गोलक वो है विराट पुरुष के मुखादि तो स्थान शब्द से समी इंद्रियों के गोलक जो पुरुष की पुरुष के मुखादि अंग है वो लिए गए और करण शब्द से समष्टि इंद्रिया और देवता शब्द से समष्टि वागादियों की अधिष्ठात्री अग्नि आदि देवता तो ये स्थान करण और देवता इनकी उत्पत्ति का बीज भूत वो कौन है विराट पुरुष और क्योंकि वहीं पर ये अभिव्यक्त हो जाते हैं मुखादि की अभिव्यक्ति विराट पुरुष में ही बताई ना इसलिए उसे बीजभूत कहा जा रहा है तो बीज भूतम पुरुषम ये तम शब्द का अर्थ है तम अस्नाया अशना, पिपाशाभ्याम अन्वरजत में जो तम ये द्वितींत तत्शब्द है उसका अर्थ है पुरुष ऐसा पुरुष तो स्थान करण देवता उत्पत्ति बीजभूतम पुरुषम और एक पुरुष का विशेषण है प्रथमोत्पादितम तो ये प्रथम ईश्वर ने विराट को उत्पन्न किया है और पिंडम तो प्रथम उत्पादित जो पिंड है यानी ये पुरुष, है, उसे पिंड़, पिपासा भ्याम अनुवार्जत। तो पुरुष उसे पिंड तो प्रथम उत्पादित पिंडात्मा जो विराड़ष उसे अस्ना पिपासा से अन्वर्जत का अर्थ कर दिया अनुगमित, अनुगमित यानी संयोजित अष्णाया पिपासा रूप संसार धर्म से युक्त कर दिया अन्वर्जित शब्द का अर्थ निकलेगा और तरण भूत अष्णायादि इसका अवतरण है टीका में इत्यादि का कि नुपिंड अष्णायादि योगे देवता कथम तदवत्व तासाम आयतन प्रश्नस्यातो प्रतिष्ठिता इति इत्यत नादनाथतन प्रश्न तो कहा कि भगवान ने तो भूख-प्यास से युक्त कर दिया विराट शरीर को तो विराड़ पुरुष भूख प्यास से युक्त हुआ ये होने से देवता नाम कथम तदवत्व तो ये जो अग्नि देवता हैं वे तो विराट पुरुष के करण में आ, गोलक में करण के अधिष्ठाता के रूप में रह रही हैं तो उन्हें भूख प्यास कैसे लगी जैसे हमारे वेष्टि शरीर में हमको भूख प्यास लगती है तो हमारे वागादि इंद्रियों के संचालक वेष्टि अग्नि आदि देवता को थोड़ी मानी जाएगी भूख प्यास लगती है और हमारे खाने से अग्नि आदि देवता को थोड़ी संतुष्टि मानी जाएगी ये एक प्रश्न हुआ पूर्व का कि पिंडस्य अष्नायादि योगे सती ये सती सब तमें समझना तो विराट पुरुष में अषनायादि का योग होने पर संयोग होने पर संबंध होने पर देवतानाम कथम तदवत्व तो देवताओं में तदवत्व यानी अश्नाया पिपादिवत्व तो संसार धर्मत्व कैसे देवता में सिद्ध होगा ये न तासाम अन्न आदना आधनार्थ, आदनाथम आयतन प्रश्नस्यात यदि भूखे प्यासे देवता पहले सिद्ध हो तब तो आयतन की जरूरत है भोगायतन शरीर की लेकिन उनमें अषनायादि वत्व ही सिद्ध नहीं हो रहा है अषनायादि मान तो श्रुति ने बताया किसको आपके विराड को तो विराट के अषनायादि युक्त होने से अग्नि देवता में अस्नायादि वत्व कैसे सिद्ध हुआ ये प्रश्न हुआ प्रतिष्ठिता इति इति प्रतिष्ठिता इत्यादि वाक्य से ये देवताओं का प्रश्न अनुचित लगता है ये हुई आशंका पूर्व पक्षी की इसका उत्तर देने के लिए कहते हैं इत्यतः तो आहो भाष्य में लिखा भाष्कर भगवान ने कि कारणभूतस्य की तस् अपि भूत अर्षनायादि मत्वम तो देवताओं का कारणभूत जो विराट पुरुष उसे कारणभूतस्य तस्य शब्द से लेना अग्नियादि देवताओं का कारणभूत जो विराड़ पुरुष उसमें अश्नायादि दोषवत्ता होने से तत्कार्य भूतानाम अपि देवतानाम मत्वम अनेक कारण से ये मत्ता कार्य में आ गई विराड पुरुष भू का प्यासा है इसलिए उसका कार्यभूत अग्नि आदि देवता भी भूखे प्यासे हुए जैसे धागे यदि लाल हैं तो वस्त्र भी लाल हो जाता है धागे सफेद हैं तो वस्त्र भी सफेद होगा यानी कारण का गुण जो रूप है वो कार्य में आ जाता है ना ऐसे ही कार्य कारण के दोष भी कार्य में आ जाते हैं तो विराड में अषनायादि मे दोष है यह दोष उसके कारणभूत अग्नि देवता में भी आ गया ये यहां पर कहा कि तस्य कारण भूत अष्नायादि दोषत्वात तत्कार्य भूता नाम अपी यहां पर भी तत्शब्द से विराट पुरुष को लेना तो विराट पुरुष के कार्यभूत जो देवता है अग्नियादि उनमें भी अस्नायाधि महत्व ये दोष आ गया यदि कारण में अस्नायादि मत्ता न होती तो इनमें भी अस्नाधि महत्व न आता तो भगवान ने विराट को भूखा प्यासा बना करके प्रथम कार्य को ही बाकी उसके कार्यभूत सबको भूखा प्यासा बना दिया आगे हैं ताहा ततो पिपासा है, ताहा ततो ततो इत्यादि इसका अर्थ देखिए कि ह स्रष्टारब्रुव्य तो ताहा यानी अग्नियादि देवता तत्कार अर्थ है अष्नाया पिपाभ्याम पीड्यमाना तो जब अष्टायादि से युक्त ही उत्पन्न हुई तो ये भूख प्यास से पीड़ित हो गई तो भूख प्यास इनको पीड़ित कर रही है भूख प्यास के द्वारा पीड्यमान है तो इन्होंने अपने पितामह से कहा अग्नि देवताओं के पितामह कौन है दादा ईश्वर ईश्वर ने विराड को बनाया और विराट का कार्य है अग्नि इसलिए ईश्वर के कार्य के कार्य होने से ईश्वर के पौत्र स्थानीय हो गए एक प्रकार से और ईश्वर हो गए अग्नि के पितामह स्थानीय इसलिए मूल में जो एनम पद है उसका अर्थ कर दिया भाष्यम भाष्कर भगवान ने पितामहम सृष्टारम जो विराड के सृष्टा है अब्रुवन यानी उक्तवत्य उन्होंने कहा ईश्वर से भूखे प्यासे अग्नियादि देवताओं ने कहा क्या कहा तो आयतनम न इत्यादि तो पितामह इस पर टीकाकार कहते हैं कि स्वजन स्वजनक, स्वजनक पिंड जनकम इथ स्व यानि अग्नि देवता और उन अग्नि देवताओं का जनक जो पिंड अग्नियादि देवताओं का उत्पादक पिंड हुआ विराड़ पिंड और उस विराड़ पिंड का भी जो जनक है वो है परमेश्वर इसलिए पितामह शब्द का अर्थ निकलेगा परमेश्वर अब आगे वाली वा, आगे वाली पंक्ति देखिए भाष्य में आयतनम यानी अधिष्ठान नो अस्मभ्यम प्रजानी ही यानी विधत्स्व भगवान से इन अग्निदि देवताओं ने क्या कहा तो ज्ञादि देवताओं ने यह प्रार्थना की कि आयतनम यानी अधिष्ठानम और अधिष्ठानम का अर्थ है भोगायतन शरीर तो शरीर वेष्टि शरीर न यानी अस्मभ्यम हमारे लिए आप वेष्टि शरीर का निर्माण करिए प्रजानीहि का अर्थ कर दिया विधत्स्व विधत्व का अर्थ निकलेगा कुरु लोट लकार है प्रार्थना अर्थ अग्नि आदि देवताओं ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि आप हम हमारे लिए वेष्टी शरीर का निर्माण करिए प्रार्थना हुई अब आयतने इसका अवतरण है टीका में उसे देखिए। नु विरा देह आयतन वर्तते इति तस्य अति तत्र आशंक्यस्तिप्रौ तुम वयमसमर्थ अन्नच तद्देह पर्याप्त संपयर्थ अस्मद्यम वेष्टी देहम सृजस्वीस्मति तो देह एव आयतन वर्तते तो ने कहा अलग देह को बनाने की प्रार्थना क्यों कर रही है अग्नि आदि देवताए जब ये विराट देह के अलग अलग अंगों में ये स्थित है तो विराट देह ही इनके लिए आयतन यानी शरीर हो जाएगा अधिष्ठान हो जाएगा इस प्रकार की किसी ने शंका की तो कहते हैं पूर्व पक्षी कह रहे हैं ये कि तस् हाँ पूर्व पक्षी ने ये शंका की इसका उत्तर दे रहे हैं कि तस् देवताओं का अभिप्राय बताते समय जो ये प्रार्थना देवता कर रही है परमेश्वर से तो देवताओं का अभिप्राय ये है कि तस् अति प्रौढ़ तस्य विराट देहस्य विराट देह जो है अति प्रौढ़ है यानी बहुत बड़ा है इतने बड़े शरीर में रहना है तो इसका भरण पोषण देखभाल भी तो करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी जितना बड़ा मकान उतना ही बड़ा उसका संरक्षण करना होता है ना तो ऐसे ये जो है आपका शरीर विराट शरीर है देवता के अभिप्राय से बहुत बड़ा है तो उसकी देखभाल करने के लिए उसे सुरक्षित रखने के लिए उसका क्षेम करने के लिए उसका जितना आहार है उतना उसको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा तो इतना आहार देने का सामर्थ्य हमें नहीं है ये आगे कह रहे हैं कि तस्य अति प्रौढ़ात अति प्रौढ़ का अर्थ है बहुत बड़ा होने से तम आपूर्य त्र स्था वयम असमर्था। तो उस पूरे शरीर में व्याप्त होकर के रहने में हम असमर्थ हैं तो तत्र आपूर्य, तम आपूर्य तम आपूरिय तुम वयम असमर्था। एक अभिप्राय दूसरा अन्नच तदेह पर्याप्तम संपादितुम संपाद असमर्थ और उतने बड़े देह को जीवित रखने के लिए अन्न भी तो उसी मात्रा में देना पड़ेगा और उतने मात्रा में अन्न का संपादन करने में हम असमर्थ हैं अन्न नहीं एकत्रित कर, कर सकते अतो अस्मत योग्यम वेष्टि देहम सृजस्व इसलिए क्या करिए आप कि हम जितने में सुखपूर्वक रह सकते हैं उतना ही वेष्टी शरीर जिसको व्याप्त करके हम रह सकते हैं उतना वेष्टी शरीर बना करके आप हमें दे दीजिए हमारी योग्य इति उक्तवत ऐसी भगवान से उन्होंने प्रार्थना की इसे कहा जा रहा है यशविन इत्यादि वाक्य से तो आयतने प्रतिष्ठिता समर्था सत्यो अन्नम अदाने इति तो जिस आयतन में हमारे योग्य वेष्टि देहरूप आयतन में प्रतिष्ठिता अने प्रतिष्ठित हो करके हम समर्था सत्य तो उस वेष्टि देह के भरण पोषण में समर्थ हो करके वहां रह करके अन्नम आदाम भक्ष अपना ठीक से रह करके भोग भोग सके ऐसे वेष्टि शरीर का निर्माण आप हमारे लिए करिए ऐसी प्रार्थना परमेश्वर से अग्निदि देवताओं ने की थोड़ी टीका है एक वाक्य उसको देखिए यद्यपि अस्मदादि देहम वेष्टिदेह चरु चरुपुरोसादि हवि हवि अस्ति तदपि देवता नास्ति इति भावः ये कहते यद्यपि हम अलग-अलग स्थानों पर जो यज्ञ हो रहे हैं उनमें हम लोगों के लिए चरु पुरोडाशादी हवि द्रव्य प्रदान किया जा रहा है उसका उपभोग हम करते हैं आदनम अस्ति, लेकिन वहां पर कोई हमारा वेष्टि देह उपस्थित नहीं है तो भी जैसे हम वेष्टि देह के बिना पुरोडाशादी का आदन कर रहे हैं ग्रहण कर रहे हैं यद्यपि ये तो पूर्व का अनुवाद हुआ है तो पूर्व ये शंका कर सकते हैं कि जैसे यज्ञादि में प्रदान किए जाने वाले हवि को बिना देह के ही देवता ग्रहण कर रही है ऐसे अपने कर्म फल का उपभोग भी अग्नियादि देवता को वेष्टि शरीर के बिना ही हो जाए ये शंका यदि कोई करता है तो कहते हैं तथापि तदपि तदपिदी देवता देहम अंतरा नास्ती वो जो हम अदृश्य रूप से वहां पर तो हैं लोगों को नहीं दिख रहे हैं लेकिन वह हवि का ग्रहण करना भी वेष्टि देवता देह के बिना नहीं होता अलग अलग देवताओं का जो आह्वान किया जाता है वो देवताओं के आह्वान तथा प्रार्थना मंत्र तथा एवं स्तुति मंत्र जो है ना उसमें देवताओं का स्वरूप वर्णन होता है वो स्वरूप वर्णन है शरीर का देवताओं के वो आह्वान किया जा रहा है तो बिना शरीर के आह्वान कैसे होगा देवता का तो देवता शरीर के बिना हवि का ग्रहण करना भी संभव नहीं है भले हम लोगों को अपने आंख से देवताएं न दिखे देवताओं को देखने के लिए भावना नेत्र की जरूरत होती है नहीं तो सबकी सब तो सुपारियां रखी रहती है वहां पर रुनी सुपारियों में कहीं गणेश कहीं अंबिका कहीं आ, रुद्र कहीं नवग्रह कहीं मरुदगन कहीं योगिनियां ये सब रहती हैं। देवता है देवताएं लेकिन उसको जिसके पास भावना नेत्र है वो देख सकता है कि यह हवि फलाने देवता की है फलाना देवता ग्रहण कर रहा है ये भावना करता है और इस भावना नेत्र से देवता दिखती है तत्त हवी ग्रहण करती हुई उसके लिए भी वेष्टि देह की जरूरत है ये यहां पर कहा कि तथापि तदपि तदपिदनम वेष्टि देवता देहम अंतरा इति इतिभाव यह अभिप्राय निकला आगे हैं वेष्टि अब द्वितीय मंत्र की अवतरण टीका है देह आह सृष्टि इति। श्रुति भगवती वेष्टि शरीर की उत्पत्ति को बताती है इत्यादि वाक्य से द्वितीय मंत्र का उच्चारण कर लें। ताभ्यो गाम आनयत ता आब्रुवन नवै नो अयमलम इति ताभ्यो नयत, ता लम नवै नो अयम इति तो अग्नि देवताओं ने देव परमेश्वर से प्रार्थना की तो अग्नि देवता के द्वारा प्रार्थित परमेश्वर आनयत क्रिया के कर्ता है यहां पहला वाक्य है ना ताम गाम ताभ्यो गाम आनयत आनयत क्रियापद है इस आनयत क्रियापद का कर्ता होगा परमेश्वर और कैसा परमेश्वर तो देवताओं के द्वारा वेष्टि शरीर निर्माण के लिए प्रार्थित परमेश्वर देवताओं के द्वारा उनके लिए वेष्टि शरीर का निर्माण करने के लिए प्रार्थित परमेश्वर ने ताभ्यज्ञादि देवताओं के लिए चतुर्थी बहुवचन है ताभ्य अग्नियादि देवताभ्यभ्य का अर्थ निकलेगा तो अग्नि आदि देवताओं के लिए गाम आनयत या ने गोपिड बनाया और उनके सामने प्रस्तुत किया गाय को बना करके देवताओं के सामने रखा उस गोपिंड को देखा गायों ने अग्नि आदि देवताओं ने और कहा कि ता ताब्रुवन परमेश्वर से फिर देवताओं की शिकायत देवताओं ने शिकायत की उस गोपिंड के विषय में तो ताब्रुवन यानी उन देवताओं ने परमेश्वर से कहा गोपिंड जिसने देवताओं के सामने लाया कि ये तुम्हारा आयतन है अधिष्ठान है लेकिन उसे देख करके देवता खुश नहीं हुई और परमेश्वर से कहने लगी ता अब्रुवन न वय नो अयम अलम इति तो नह यानी अस्मभ्यम अस्मभ्यम हमारे लिए चतुर्थी का बहुवचन है उस पर न सा आदेश हुआ तो हमारे लिए अयम यानी अयम पिंड ये जो गोपिंड है न वही अलम इति ये गोपिंड हमारे लिए अलम यानी पर्याप्त नहीं है विराट देह कहते बहुत बड़ा है इसलिए उसको छोड़ दिया गाय का शरीर लाकर के दिखा दिया कि इसमें रहो अपने कर्म का फलोपभोग कर लो लेकिन वहां भी कहते ये तो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है हमारे कर्म फलोपभोग के लिए पर्याप्त नहीं है क्यों पर्याप्त नहीं है तो आगे कहा जाएगा टीका में हमने तो देखा नहीं लेकिन ऐसा होता है क्या गाय के नीचे ही वाले दांत होते हैं क्या बत्तीस ही में सोलह दाते ही होते हैं क्या ऊपर वाले नहीं होते है ऊपर वाले होते हैं तो दाढ़े नहीं होगी फिर या तो अंदर की दाढ़ हाँ ऊपर हा? नहीं होना चाहिए क्योंकि टीका में टीकाकार लिख रहे हैं दांत गाय के नीचे वाले होते हैं ऊपर वाले नहीं होते हैं नहीं होते हैं ना हाँ तो कहते हैं गो पिंड तो आपने लाया हमारे लिए लेकिन हमको तो कड़ी कड़ी वस्तु भी खा करके उसका आनंद लेना है गन्ना भी चूसना है ऊपर तो वाले दाते ही ना हो तो गन्ना कैसे चूस पाएगी चुस पाएंगे देवता और बहुत कुछ खाना है और दात है नहीं ऊपर के तो नीचे वाले दात ऊपर वाले चब वो जो है उसमें चले जाएंगे मसूड़ों में इस दृष्टि से गोपिंड को उन्होंने फेल कर दिया देवताओं ने कहा कि यह ठीक नहीं है फिर परमेश्वर ने अब ये अग्नि आदि देवता तो परमेश्वर के पोते हैं ना परमेश्वर है दादा तो दादा जो है अपने पौत्रों का जो भी हट होता है पूरा करता है ना वो यदि कहे कि ये खिलौना ठीक नहीं तो दूसरा खिलौना तीसरा खिलौना चौथा खिलौना तो ऐसे एक एक शरीर ला करके दिखा रहे हैं कि ये तो दूसरे नंबर में दिखा दिया घोड़े का शरीर गाय का शरीर क्यों उन्होंने पसंद नहीं किया ऊपर वाले दांत नहीं है इसलिए तो अब जिस शरीर में ऊपर नीचे दोनों दांत हो ऊपर नीचे के वो शरीर तो पसंद करना चाहिए ना तो घोड़े के ऊपर नीचे दोनों भी दांत होते हैं तो वो घोड़ा ला करके दिखा दिया तो ये कहते है ताभ्यो अश्व आनयत तो गो का निषेध कर लेने पर देवताओं के निषेध कर लेने पर परमेश्वर ने उनके लिए ताभ्य का अर्थ अग्नि अधिदेवता के लिए अश्वम आनयत घोड़ा ला करके दिखा दिया कि इसमें रह करके अपने कर्म का फलोपभोग कर लो इसमें तो नीचे वाले भी दांत है ऊपर वाले भी दांत है तोता लेकिन देवताओं ने कहा फिर परमेश्वर से ये खिलौना भी ठीक नहीं है पसंद नहीं है तोता ता अब्रुवन नो अयम अलमिति ये भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है आशुपिंड भी तो फिर ऐसे एक एक एक एक करके बहुत सारे पशु पक्षी के शरीर दिखा दिए लेकिन सबको नापसंद ही करती गई अग्नि आदि देवताए फिर भगवान ने मनुष्य शरीर सामने रखा बना करके इसे तृतीय मंत्र में बताया जाएगा उससे पहले द्वितीय मंत्र की व्याख्या रूप जो भाष्य हैं इसको है इसको देखिए तो एवं उक्त ईश्वर यानी अग्नि देवता के द्वारा एवं उक्त परमेश्वर यानी एवं प्रार्थिता परमेश्वर इस प्रकार प्रार्थित जो परमेश्वर है उन्होंने क्या किया तो ताभ्यो देवताभ्यो गाम एने गवा कृति विशिष्टम पिंड ताभ्य एव एवं पूर्ववत पिंड आनयत मूर्छ तो परमेश्वर ने गायिका शरीर उन्हीं पंचकृत पंचमहाभूतों के सूक्ष्म अंश से जिसे भूत सूक्ष्म कहा जाता है उसे भूत स्थूल भूतों से निकाल करके फिर उससे गोपिंड बना दिया और अवयो से युक्त कर दिया मूर्खयित्व का अर्थ है सावयो बना करके उनके सामने रख दिया उस भूत सूक्ष्म को इसे कहा कि मूर्खयित्वा आनयत यानी दर्शितवान दिखाया मूर्खयित्वा का अर्थ करते हैं टीकाकार निबीडतया परस्पर अवयो संयोजन न सृष्टवा इत्यर्थ यानी भूत सूक्ष्म में जो अवयव हैं शिथिल हैं उनका शिथिल सिथि, होने से संयोग पूरा पूरा नहीं है और अभी क्या किया निबीड़ तया परस्पर अवयो संयोजन तो अवयव संयोग को थोड़ा घनीभूत कर दिया तो गोपिंड बन गया अर्गोपिड को बना करके देवताओं को दिखाया नः अभाषम है तान गवाकृतिम दृष्ट्वा अब्रुवन गोपिंड को देख करके उन्होंने परमेश्वर से कहा नवयनु न अर्थम नो अन्नम अन्नमत्म अयम पिंडो अलम न तो न नई नो नो का अर्थ कर दिया अस्मद अर्थम और अधिष्ठा अन्नम अतुम अयम पिंडो अलम नैव शुरू में जो नैव है वो अन्वय के लिए दोबारा लिखा है नैव यानी अलम नैव पर्याप्त नहीं है इस शरीर में अधिष्ठाय स्थित होकर के हम अन्न का यानि अपने कर्म का फलोपभोग कर सके कर्म कर्मफलोपभोग कर सके इसके लिए यह पिंड पर्याप्त नहीं है अलम यानी पर्याप्तो अतुम न योग्य इतर्थ कर्मफल भोगने के लिए योग्य नहीं है ये शरीर तो न योग्य इस पर टीका है थोड़ी सी गो शरीरस्य से ऊपरी दंता अभावना दूरवादी मूल से उत्खात अशक्यवात तो गो शरीर में ऊपर के दांत न होने से दूरवादी जो मूल है उनको उखाड़ना संभव नहीं है इसलिए गो शरीर को उन्होंने ना पसंद कर दिया तो अश्वम इत्यादि के विषय में लिखते हैं तो गवि प्रत्याख्यानयत ता अब्रुवन न वे नो अयम अलम इति पुर्वत तो गाय का प्रत्याख्यान उन्होंने किया तब घोड़ा ला करके दिखा दिया तो अश्वम आनयत में अश्वम के विषय में टीकाकार कहते हैं इतस्य उभय दंतत्व न उक्त दोषाभावात्थ तो तस्य ने अश्वस्य उभय दंतत्वेन ऊपर नीचे दोनों भी दांत घोड़े के होते हैं इसलिए गाय में जो दोष था वह दोष इसमें नहीं होगा ये देख करके परमेश्वर ने अश्वपिंड दिखा दिया लेकिन उन, उस अश्वपिंड को भी पसंद नहीं किया देवताओं ने न वय नो अयम अलमति टीका में है कि अस्वस्यापी विवेक ज्ञाना भावात् अयोग्यवात इत्यथ घोड़ा घोड़े में गाय में जो दोष है वो तो नहीं है लेकिन दूसरा दोष है उसे विवेक ज्ञान नहीं है विवेक ज्ञाना भाव होने से ये हमारे अयोग्य है अब तीसरे मंत्र में बताया जा रहा है कि मनुष्य शरीर बना करके परमेश्वर ने देवताओं को दिखाया उसे एक राजी खुशी स्वीकार कर लेते हैं देवता ओम शनो मित्र